महाभारत शांति पर्व षट तिंशद्विश्तमोध्याय ध्यान के सहायक योग उनके फल और सात प्रकार की धारणाओं का वर्णन तथा सांख्य एवं योग के अनुसार ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति व्यासुवाच अच्छे रोचेत स्रोत सा ज्ञानवान कहते हैं मनुष्य जिस प्रकार डूबता उतराता हुआ जल के प्रवाह में बहता रहता है और यदि सहयोग वश कोई नौका मिल गई तो उसकी सहायता से पार लग जाता है उसी प्रकार संसार सागर में डूबता उतराता हुआ मानव यदि इस संकट से मुक्त होना चाहे तो उसे ज्ञान रूपी नौका का आश्रय लेना चाहिए अन्नात्मान व कथ जिन्हें बुद्धि द्वारा तत्व का पूर्ण निश्चय हो गया है वे धीर पुरुष अपनी ज्ञान नौका द्वारा दूसरे अज्ञानियों को भी बहुत से पार कर देते हैं परंतु जो अज्ञानी हैं वे न तो दूसरों को उतार सकते हैं और न अपना ही किसी प्रकार उद्धार कर पाते हैं छिन्न दो सोम निर्जोान युक्त द्वादेश अनुरागार उपायापाज निश्चय चक्षुराहर संहार ही मनसा दर्शन हिट छ समाचित चित्त मुनि को चाहिए कि वह हृदय के राग आदि दोषों को नष्ट करके योग में सहायता पहुंचाने वाले देश कर्म अनुराग अर्थ उपाय अपाय निश्चय चक्षुष आहार संहार मन और दर्शन इन बारह योगों का आश्रय ले ध्यान योग का अभ्यास करें ध्यान योग के साधक को ऐसे स्थान पर आसन लगाना चाहिए जो समतल और पवित्र हो निर्जन वन गुफा या ऐसे ही कोई एकांत स्थान ही ध्यान के लिए उपयोगी होता है ऐसे स्थान पर आसन लगाने को देश योग कहते हैं आहार विहार चेष्टा सोना और जागना ये सब परिमित और निानुकूल होने चाहिए यही कर्म नामक योग है परमात्मा एवं उनकी प्राप्ति के साधनों में तीव्र अनुराग रखना अनुराग योग कहलाता है केवल आवश्यक सामग्री को ही रखना अर्थ योग है ध्यानोपयोगी आसन से बैठना उपयोग है संसार के विषयों और सगे संबंधियों से आसक्ति तथा ममता हटा लेने को अपाय योग कहते हैं गुरु और वेदशास्त्र के वचनों पर विश्वास रखने का नाम निश्चय योग है चक्षु को नाजिका के अग्रभाग पर स्थित करना योग है शुद्ध और सात्विक भोजन का नाम है आहार योग विषयों की ओर होने वाली मन इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकना संहार योग कहलाता है मन को संकल्प विकल्प से रहित करके एकाग्र करना मनोयोग है जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि होने के समय महान दुख और दोषों का वैराग्य पूर्वक दर्शन करना दर्शन योग है जिसे योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो उसे इन बारह योगों का अवश्य अवलंबन करना चाहिए यक्षे मन से बुद्धिया इच्छेद ज्ञानमोत्तम ज्ञाने न येदात्मान या इच्छेद शांतिमात्मन जो उत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए तथा जो अपने लिए शांति चाहे उसे ज्ञान द्वारा बुद्धि को परमात्मा में नियंत्रित करना चाहिए एक तरसा चेतन उत्तृष्टा पुरुषोपे सुधारुण यदि यदिज यदि वह धाक हो जज्वा यदि वा पापकृत यदि वह पुरुष व्याघ्रो यदि वह क्लेसधारित तरव महादुर्गम जरा मरण सागरम मनुष्य अत्यंत दारुण हो या संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो अथवा ब्राह्मण होकर भी वैदिक ज्ञान से सुन्न हो अथवा धर्मपरायण एवं यज्ञशील हो या घोर पापाचारी हो अथवा पुरुषों में सिंह के समान शूरवीर हो या बड़े कष्ट से जीवन धारण करता हो वह यदि इन बारह योगों का भली भाक्षात्कार अर्थात ज्ञान कर ले तो जरा मृत्यु के परम दुर्गम समुद्र से पार हो जाता है एवं झे तेन योगेन जानोत अभी जिज्ञास मनोपी शब्द ब्रह्म तो वर्तते इस प्रकार सिद्धि पर्यंत इस योग का अभ्यास करने वाला पुरुष यदि ब्रह्म का जिज्ञासु हो तो वेदोक्त सकाम कर्मों की सीमा को जाता है। धर्मोपस्थो शिवरूपं उपायकूबर हम अपनाक्ष प्राण युग प्रज्ञायुर्जीव बंधन चेतना बंधुरचारुश्चाचारहने दर्शन स्पर्शन वहो वाहन घ्राणश्रवणवाहन प्रज्ञावतंत्र प्रतोद ज्ञानसारथी क्षेत्राधिष्ठिधी तो श्रद्धापुर त्यागसूक्षण छेब्य सौचको ध्यान गोचर जीव युक्तो रथो दिव्यो ब्रह्मो के विराजते यह योग एक सुंदर रथ है धर्म ही इसका पिछला भाग या बैठक है लज्जा आवरण है पूर्वोक्त उपाय और अपाय इसका कुबर है अपान वायु धुरा है प्राण वायु जुआ है बुद्धि आयु है जीवन बंधन है चैतन्य बंधुर है सदाचार ग्रहण इस रथ की नेमी है नेत्र त्वचा घ्राण और श्रवण इसके वाहन है प्रज्ञा नाभी है संपूर्ण शास्त्र चाबुक है ज्ञान सारथी है क्षेत्रज्ञ तथा जीवात्मा इस पर रथी बनकर बैठा हुआ है यह रथ धीरे धीरे चलने वाला है श्रद्धा और इंद्रिय दमन इस रथ के आगे आगे चलने वाले रक्षक हैं क्या रूपी सूक्ष्म गुण इसके अनुगामी अर्थात रक्षक हैं यह मंगलमय रथ ध्यान की पवित्र के पवित्र मार्ग पर चलता है इस प्रकार यह जीव युक्त दिव्य रथ ब्रह्मलोक में विराजमान होता है अर्थात इसके द्वारा जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है अथ सत्वर मथम एवं अक्षरम ग्रंथ भरसो विधि वक्षा शीघ्र इस प्रकार योग रथ पर आरूढ़ हो साधन की इच्छा रखने वाले तथा तो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की कामना वाले साधक को जिस उपाय से शीघ्र सफलता मिलती है वह उपाय में बता रहा हूँ सप्तयाधारण कृष्ण भाग्यतः प्रतिपद्यते पृष्ठतः पार्वतान साधारणा साधक वाणी का संयम करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बुद्धि और अहंकार संबंधी सात धारणाओं को सिद्ध करता है इनके विषयों गंध रस रूप स्पर्श शब्द अहमृत्यु और निश्चय ये संबंधित सात प्रधारणाए इनकी पार्श्व वर्तनी एवं वर्तनी है क्रमश प्राथिव जाच्चवायव्यम ख्योतिषो तदश्वर्य अहंकार से बुद्धिथ अभ्यक्त तथैर्य क्रमश प्रतिपद्यते साधक क्रमश पृथ्वी जल वायु आकाश अहंकार और बुद्धि के ऐश्वर्य पर अधिकार कर लेता है इसके बाद वह क्रमपूर्वक अभ्यक्त ब्रह्म का ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है पातंज योग दर्शन में चित्तस्य धारणा, एक देश में चित्त को एकाग्र करना धारणा बताया गया है साधक सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व में चित्त को लगावे इस धारणा से उसके पृथ्वी तत्व पर अधिकार हो जाता है फिर पृथ्वी तत्व को जल तत्व में विलीन करके जल तत्व की धारणा करें इससे साधक जल तत्व का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है फिर जल तत्व को अग्नि तत्व में विलीन करके अग्नि तत्व की धारणा करें इसमें अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाता है तदनंतर अग्नि को वायु में विलीन करके चित्त को वायु तत्व में एकाग्र करें इससे साधक वायु तत्व पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है और इसी प्रकार क्रमश वायु को आकाश में और आकाश को मन में तथा मन को बुद्धि में लय करके उस उस तत्व की धारणा करें इस प्रकार धारणा के ये सात स्तर हैं अंत में बुद्धि को अव्यक्त ब्रह्म में विलीन कर देना चाहिए विक्रमाश्चाप्य हिते तथा युगते सुयोगत तथा योग से युक्त से सिद्धि महात्म ने पश्च्यत अब योगाभ्यास में प्रवृत्ति हुए योगियों से जिस योगी को ये आगे बताए जाने वाले पृथ्वी जय आदि ऐश्वर्य जिस प्रकार प्राप्त होते हैं वह बताता हूँ तथा धारणा धारणापूर्वक ध्यान करते समय ब्रह्म प्राप्ति का अनुभव करने वाले योगी को जो सिद्धि प्राप्त होती है उसका भी वर्णन कहता हूँ निर्मुच्यमान सूक्ष्मी पश्यत सूप साधक जब स्थूल देह के अभिमान से युक्त होकर ध्यान में स्थित होता है उसमें समय सूक्ष्म दृष्टि से युक्त होने के कारण उसे कुछ इस तरह के रूप अर्थात चिन्ह दिखाई पड़ते हैं प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि शिशिरकालीन कोहरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु संपूर्ण आकाश को, को आच्छादित कर रही है तथा देहाभिमुक्त पूर्वरूपत्युतम अथ धूम से द्वितीय रूप दर्शनम इस प्रकार देहाभिमान से मुक्त हुए योगी के अनुभव का यह पहला रूप है जब कोहरा निवृत्त हो जाता है तब दूसरे रूप का दर्शन होता है जल रूपम इवाकाशे तथैवात्म निपशती अपतिक्रम हिता बढ़ रूपम प्रकाश ते वह संपूर्ण आकाश में जल ही जल सा देखता है तथा तो आत्मा को भी जल रूप अनुभव करता है यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय होता है फिर जल का जल ही जल का लय हो जाने पर अग्नि तत्व की धारणा करते समय उसे सर्वत्र अग्नि प्रकाशित दिखाई देता है तस्म उपर तेजो पीत शस्त्र प्रकाश ते उणारूप सवर्णस् तस्पम प्रकाशते उसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है उस समय वृक्ष और पर्वत आदि अपने समस्त शस्त्रों को भी जानने के कारण शस्त्रों को पी जाने के कारण वायु की पीत शस्त्र संज्ञा हो जाती है अर्थात पृथ्वी जल और तेज रूप समस्त पदार्थों को निगलकर वायु केवल आकाश में ही आंदोलित होता रहता है और साधक स्वयं भी उनके भागे के समान अत्यंत छोटा और हल्का होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के साथ ही स्थित मानता है अथ अच्छा श्वेता गतिम ग वायव्यम सूक्ष्म्युत अशुक्ल चेत सौक्ष्म्यम अप्युक्त ब्राह्मणस्दंतर तेज का संघार और वायु तत्व पर विजय प्राप्त होने के पश्चात वायु का सूक्ष्म रूप स्वच्छ आकाश में लीन हो जाता है और केवल नीलाकाश मात्र शेष रह जाता है इस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्त अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है ऐसा बताया गया है जिसे अपने स्थूल रूप का तनिक भी ध्यान भाम नहीं रहता यही वायु का लय और आकाश तत्व पर विजय कहलाता है ए ते स्व पे जातेष फल जाता निमेश पार्थिव ऐश्वर्य सृष्टि इन सब लक्षणों के प्रकट हो जाने पर योगी को जो जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें मुझसे सुनो पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है प्रजापति वोभ्य शरीर आश्रित प्रजा अंगुल्यंगुष्ठ मातृह हस्तपादन वा तथा पृथ्वी कांपयत्येको गुणो वा योतिश्रुति वह प्रजापति के समान क्षोभ रहित होकर अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है जिसको वायु प्रसिद्ध हो जाता है वह बिना किसी की सहायता के हाथ पैर अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है ऐसा सुनने में आया है आकाशभूत प्रकाश ते वर्ण तो गुह ते चापी कामान पिब चाश आन आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश में आकाश के ही समान सर्वव्यापी हो जाता है वह अपने शरीर को अंतर्धान करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है जिसका जल तत्व पर अधिकार होता है वह इच्छा करते ही बड़े बड़े जलाशयों को पी जाता है न चाशतारूपम दृश्य ते साम्यते तथा अहंकार पंचयते सुर्वसानुगा अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर वह अपने शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता और न उसके तेज को बुझा ही सकता है अहंकार की जीत होने पर पांचों भूत योगी के वश में ही होता है श्राम आत्मनि बुद्धि प्रभु प्रभुव्यथ निर्दोष प्रतिभा कृष्णाम समिवर्तित पंचभूत और अहंकार इन छह तत्वों का आत्मा है बुद्धि उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है तथा तो उस योगी को निर्दोष प्रतिभा अर्थात विशुद्ध तत्वज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है तथा अव्यक्तमात्मा अव्यक्त प्रतिपद्यत यसरते तो लोको भवती व्यक्त संज्ञक उपर्युक्त सप्त पदार्थों का कार्यभूत व्यक्त जगत अव्यक्त परमात्मा में ही विलीन हो जाता है क्योंकि उन्हीं परमात्मा से यह महान जगत उत्पन्न होता है और व्यक्त नाम धारण करता है तत्र व्यक्तमी विद्या शुणु तम विस्तरेणवे तथा व्यक्तमय सांख्ये पूर्व निबोद वस् तम सांख्यदर्शन में वर्णित अव्यक्त विद्या का विस्तार पूर्वक मुझसे श्रवणको सर्वप्रथम सांख्यशास्त्र में कथन व्यक्त विद्या को मुझसे समझो पंचविशति तत्व योगे सांख्ये पिछ तथा विशेष तत्व सांख्य और पातंज योग इन दोनों दर्शनों में समान भाव से पच्चीस तत्वों का प्रतिपादन किया गया है इन इस विषय में जो विशेष बात है वह मुझसे सुनो सांख्य कारिका में बताया है मूल प्रकृति प्रकृतिरविकृति महदाद्या प्रकृति विकृत सप्तम षोडशको विकारो न प्रकृति विकृति पुरुष मूल प्रकृति अभ्याकृत माया महतत्व आदि प्रकृति के सात विकार अहंकार और पंचतन मात्र हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध सोलह विकार पांच ज्ञान इंद्रिया स्रोत्र त्वचा नेत्र रचना और घ्राण पांच कर्म इंद्रिया नाक हाथ पैर गुदा और शीशन तथा मन और पंच महाभूत आकाश में वायु तेज जल और पृथ्वी एवं पुरुष जो न प्रकृति है और न प्रकृति का विकार ही इस प्रकार सांख्य के अनुसार ये पच्चीस तत्व हैं पांतजल योग दर्शन में इनका इस प्रकार उल्लेख मिलता है विशेषा विशेष लिंग मात्रा अलिंगालि गुण पर्वि योग साधन पर्व विशेष पंच महाभूत पाँच ज्ञानेन्द्रीय पाँच कर्मेंद्रिय और मन अविशेष पंच तनमात्रा और अहंकार लिंग लिंगमात्र महतत्व अलिंग मूल प्रकृति इस प्रकार ये चौबीस तत्व एक एवं पच्चीसवा दृष्टा पुरुष है प्रोक्तम तद व्यक्त मितेव अजायते वर्धते चय दीर्यत म्रियते चतुर्भी लक्षण युतम जन्म वृद्धि जरा और मरण इन चार लक्षणों से युक्त जो तत्व है उसी को व्यक्त कहते हैं विपरीत तदव्यक्त मुदाह देश सिद्धांत स्वप्योदाह जो तत्व इसके विपरीत है अर्थात जिसमें जन्म आदि विकार नहीं है उसे अभ्यक्त कहा गया है वेदों और सिद्धांत प्रतिपादक शास्त्रों में इस अभ्यक्त के दो भेद बताए गए हैं जीवात्मा और पर्वात्मा चुर्लक्षण ताज चुर्वर्ग प्रच्छते व्यक्तम व्यक्त चथा बुद्धम अथेतरा सत्म क्षेत्रेत दुदर्शिता दर्शि दवात्म चहतेस विशेष्व अनुजत विषया हाँ संहार सांख्या सिद्ध लक्षण अव्यक्त होते हुए भी जीवात्मा व्यक्त के संपर्क से जन्म वृद्धि जरा और मृत्यु इन चार लक्षणों से युक्त तथा धर्म अर्थ काम भोक्ष इन चार पुरुषार्थों से संबंधित कहा जाता है दूसरा अव्यक्त परमात्मा ज्ञान स्वरूप है व्यक्त जड़वर्ग की उत्पत्ति उसी अव्यक्त परमात्मा से होती है व्यक्त को सत्व जड़ वर्ग क्षेत्र तथा अव्यक्त जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है इस प्रकार इन दोनों ही का वर्णन किया गया है वेदों में भी पूर्वोक्त दो आत्मा बताए गए हैं विषयों में आसक्त हुआ जीवात्मा जब आसक्ति रहित होकर विषयों से निवृत्त हो जाता है जब वह मुक्त कहलाता है तब वह मुक्त कहलाता है सांख्यवादियों के मत में यही मोक्ष का लक्षण है निर्मश्चान हंंकारो निर्बंधश्छिन्न संशय नाइ क्रुध्यत न थे नृताभास ते गिरा आकृष्टस्ताड़ मैत्रेण ध्याम वागदंड कर्म मनसा त्रेणाम च निवर्तक समम सर्वेशेषु भूत ब्रह्मांडम अभिवर्तते जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है जो शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहता है जिसके संशय दूर हो गए हैं जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता झूठ नहीं बोलता किसी की को गाली सुनाकर और मार रख, मार खा कर भी उसका अहित नहीं करता सब पर मित्र भाव ही रखता है जो मनवाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और समस्त प्राणियों पर समान भाव रखता है वही योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है नैवे जती न यात्रा व्यवस्थितः अलोलुपो यात्रात्रि अलोलो व्यथो दृतिरा तो ना नाशेन्द्रियग्र निक्षि ना मनोरथ सर्वूत सदृंद्रिंग मैत्रोष्टाश्मन तुल्य प्रिया प्रियोध्यत्मसती अस्पृह सर्व कामे ब्रह्मचर्य प्रतः अहिंसा सर्वभूता मुच्य जो किसी वस्तु की न तो इच्छा करता है न अनिच्छा ही करता है जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो कुछ मिल जाता है उसी पर संतोष करता है जो निर्लोभ व्यथारहित और जितेंद्रिय है जिसको न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न कुछ करने से ही जिसके इंद्रियां और मन काफ़ी चंचल कभी चंचल नहीं होते जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है जो समस्त प्राणियों पर आसन समान दृष्टि और बेहतरी भाव रखता है मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को एक साथ समझता है जिसका जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय भेद नहीं है जो घोर है और अघोर जो धीर है और अपनी निंदा तथा स्थिति में सम रहता है जो संपूर्ण भोगों में स्पृहार रहित है जो पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है तथा जो सब प्राणियों में हिंसा भाव से रहित है ऐसा सांक्ष योगी अर्थात ज्ञानी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है यथा योगात्मुच्य निपोध तत्म योग ऐश्वर्य यो, तो यो निष्क्रांति मुचते योगी जिस प्रकार और जिन कारणों से योग के फल स्वरूप मोक्ष लाभ करते हैं अब उन्हें बताता हूँ सुनो जो पर वैराग्य के बल से योग जनित ऐश्वर्य को लांग कर उसकी सीमा से बाहर निकल जाता है वही मुक्त होता है इतजा बुद्धिकसिताशय एवं भवती निर्बंधो ब्रह्माण चाधिगती बेटा यह तुम्हारे निकट मैंने भावशुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का वर्णन किया है जो उपरयुक्त रूप से साधना करके द्वंद्वों से रहित हो जाता है वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है इसमें कोई संशय नहीं है इस श्री महाभारते शांति परमड़ी मोक्ष धर्म परमड़ी सुकान प्रश्न सदिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषय